के तो चंद्रिका विद्या प्रतिपद पूमृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय श्री कृष्ण कृष्णसन कदाद्रक्षस नीपक पालक सर्वस लसत् तिलक भा लम कमलना नम कमल मिने नम कमल नमस्ते कमले, नमस्ते कमले। यो विदाद पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपद्ये ब्रजेंद्र नंदन पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात जीव ब्रह्म एवं माया तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है हम किसके हैं हमारा कौन है हम क्या चाहते हैं वो कैसे मिलेगा इत्यादि का परिज्ञान परमावश्यक है हम सब दुखी हैं कब से हैं क्यों हैं और इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी ये प्रमुख प्रश्न है और इस विषय में वेद कहता है यह चेध बी दी महती केनो नोपनिषद दो पांच अरे मनुष्यो इसी मानव देह में यदि तुम जान लो यह सब वो ठीक है नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी फिर वेद कहता है कद धूम प्राक शरीर विश्रषा तथा स्वर्गेश कल्पते कठोपनिषद दो तीन चार अगर इस मानव देह में तुमने तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया और अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया तो करोड़ों कल्प चौरासी लाख योनियों में दुख भोगना पड़ेगा सर्गेशु। कह रहा है माने कल्प तैतालीस लाख 20 हजार वर्ष का चार युग इकहत्तर बार चार युग बीत जाए तो एक मनवंतर चौदह मनवंतर बीत जाए तो एक ब्रह्मा का दिन उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात उस दिन रात का नाम सर्ग कल्प यानी चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा का ऐसे हजारों लाखों कल्प कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में भटकना होगा ये मानव देह नहीं मिलेगा जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्य दुर्लभम महाभारत दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशरपी नारद पुराण सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरु कर्णधारम भागवत ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक देवता लोग ये मानो देह चाहते हैं स्वर्ग नो पेतमिछति ग्यारहवें स्कंद के बीसवें अध्याय का बारहवा श्लोक क्यों नमानुषम बिना न्यत्रत्व ज्ञान तो लभ्यते गरुड़ पुराण मानव देह में ही साधना करने का अधिकार है अर्थात कमाने का अधिकार है अन्य योनियां भोग जोनि है उनमें पुरुषार्थ नहीं हो सकता यद्यपि देवताओं की योनियों में बड़ी शक्तियां हैं उनका देह उनका मन उनकी बुद्धि उनकी शक्ति हमसे करोड़ों गुना अधिक है लेकिन भोग योनी है इतना इंपॉर्टेंट है ये मानव देह इसलिए हमको जानना है हम कौन है वैसे हम व्यवहार में बोलते हैं किसी से पूछो आप कौन है हम हम बोलो बोलो रमेश रमेश ये तो तुम्हारा नाम है हम कलेक्टर है अरे तो उपाधी है हम मारवाड़ी है अरे तो शरीर की बातें हैं हम तुमको पूछते हैं तुम कौन हो मैं कौन हूँ अजीब आदमी है आप समझते ही नहीं इतने उत्तर दिए हमने <laughs> अरे भाई तुम तो अपने उपाधि और शरीर को बता रहे हो हम तुमको पूछते हैं तुम कौन हो नहीं जानते और जो अपने आप को न पहचाने उसको रांची जाना चाहिए पागल खाने में हा हा तो पागलखाने में तो हैं हम लोग भगवान का पागल खाना है माया का ब्रह्मांड भगवान का इतना बड़ा पागल खाना है ब्रह्मांड है उनके पागल खाने में जो अपने को नहीं पहचानते उन सब को भगवान यही भेज देते हैं और पहचानने के लिए फिर वेदों को प्रकट करते हैं संतों को भेजते हैं अपने आप आते हैं कि पहचानो तुम कौन हो वो तो हम पागल खाने से रिहा करके अपने लोक में भेज दें। तो हम कौन है ये जानने के लिए क्या करना होगा इंद्रियों से तो जाना नहीं जा सकता मन है एक उसी का एक सेक्शन है बुद्धि मन बुद्धि ये जानने का काम करते हैं इनसे जाना जाए नहीं इनसे भी नहीं जाना जा सकता क्यों इसलिए कि मन बुद्धि मटीरियल है जड़ है माइक है और मैं दिव्य हूं तो ये वेद शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है मैं कौन हूं अगर अपनी मन बुद्धि से जाना जा सकता तो अनंत जन्मों में कब के हम जान गए होते और अपना कल्याण कर लिए होते अगर हम अपनी मन बुद्धि से जानेंगे तो इतना जानेंगे जो मेरा ना हो वो मैं है बात मेरा शरीर जो मेरा है वो मैं नहीं है वो अलग है मेरा मन आ, ये भी नहीं है मैं मेरी बुद्धि ये भी नहीं है मैं जो सब मेरा मेरा मेरा से बच जाए, वो कोई है मैं वो बड़ा विचित्र है मैं वो स्थल शरीर के साथ भी रहता है मैं जब आप सपना देखते हैं तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ भी रहता है मैं और जब महाप्रलय हो जाता है तब भी वो आत्मा रहता है उसका नाम आत्मा जीव शास्त्र कहते हैं उसको जीव बोलो जीव क्यों जीव माने जो स्वयं जीवित रहे प्लस दूसरे को भी जीवित रखे तो जीव स्वयं भी जीवित है हमारे अंदर और शरीर को भी जीवित रखे है कहते मालूम जब ये चला जाता है आप लोग कहते हैं ना आज वो चला गया मर गया तो ये शरीर ये बता देता है कि देखो भाई मेरी ये असलियत है मैं जड़ हू पंच महाभूत का पुतला हूं पुतला इसमें वो था जो चला गया उमां के पेट में आया था और अब 30, 50, 100 वर्ष के बाद चला गया वो जीव है बड़ा विचित्र जीव है उसके साथ इंद्रियां, मन बुद्धि भी जाते हैं मरने के बाद सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर भी होता है तो उस जीव के बारे में हमको विशेष जानना है तो जीव को जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि किसका है तो वेद कहता है से पाद्य विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृता पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र जितने भूत हैं जीव हैं ये भगवान के अंश हैं अंश गीता भी कहती है ममी जीवलोके जीव भूत सनातन गीता पंद्रहवे अध्याय का सातवा श्लोक भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संबरणम हव पुरुषम बदंत दसमत कंध के सत्तासवे अध्याय का बीसवा श्लोक वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात दो तीन बयालीस फिर गीता कहती है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहित वो हमारा सब कुछ है भगवान यही बात वेद कहता है दिव्यो नारायणो माता पिता भ्रता निवास शरणम सुहृद गति सुबालो पिषद का छठवा मंत्र जे प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दैव भागवत तीसरे स्क के पच्चीसवें अध्याय का अड़तीसवा श्लोक अर्थात भगवान हमारा सब कुछ है उसी के हम अंश हैं अंश है अंश तो कहते हैं टुकड़े को जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंश है ऐसे अंश हैं भगवान के तो टुकड़े नहीं हो सकते हैं हाँ। उसकी शक्ति है इसलिए अंश कहलाते हैं ध्यान दीजिए हम भगवान की शक्ति है भूमिरा पोनलो वायुखम मनोबुद्धि अहंकार प्रकृति राष्ट्र परिजम तस्वन्याकृति में परीवभूता महाबाह जगत सात चार सात पांच गीता अर्थात भगवान की दो शक्ति है एक परा एक अपरा परा शक्ति का नाम जीव अपरा शक्ति का नाम माया एक और आई माया और एक हम और एक भगवान तीन हो गए विष्णु पुराण आया उसने कहा मैं बताऊ डिटेल में विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता खेत्र तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति देखो भगवान की तीन शक्तियां हैं दो ही नहीं है आ, एक का नाम परा एक का नाम जीव ये जीव को परा कहा गीता में और विष्णु पुराण ने कहा नहीं नहीं हमारी जो परा शक्ति है वो जीव नहीं है जीव तो माया के अंडर में है और परा शक्ति भगवान की पर्सनल पावर है उस परा शक्ति के अंडर में सब शक्तियां हैं वो जीव के पास नहीं है वो भगवान के पास रहती है जितने भगवान के अवतार हैं सब के पास है वो पराशक्ति जब हम माया से छुटकारा पा लेंगे तब हमको भी मिल जाएगी वो पराशक्ति उसके पहले नहीं तो एक पराशक्ति एक जीव शक्ति एक माया शक्ति तीन है तो शक्तिवे पे सत्वम व्यंजयती भगवान की शक्ति होने के कारण हम अंश कहलाते हैं और वेद कहता है हम अनादि अंश हैं पादोस्य पाद अंश है वेद कह रहा एक दिन बने ऐसा नहीं नित्य में प्रेरिता प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् चतुरपनिषद पहले अध्याय का बारहवा मंत्र और नारद परिव्रजकोपनिषद ने भी ये मंत्र है नवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र मंत्र कह रहा है कि तीन पर्सनालिटी अनादि हैं, अनादि मैंने सदा से हैं और सदा रहेंगी ब्रह्म जीव माया उसको कह रहे हैं भोक्ता भोग्य प्रेरक भोक्ता भोक्ता कौन हम सब संसार का भोग कर रहे हैं ना आत्मान बिदिशरी तो गोचरान आत्म इंद्रिय मनोजुक्तम भोग तेत्याहर मनीषिना विद कह रहा है कठो परिषद एक तीन तीन एक तीन चार और पेंगलो परिषद में भी ये मंत्र है चार एक दो तीन क्या मतलब एक रथ है ये शरीर इसमें एक रथी है पैसेंजर आत्मा और कुछ घोड़े हैं इंद्रिया और उन घोड़ों के मुंह से एक लगाम है रस्सी मन और एक सारथी है गवर्नर ड्राइवर वो है बुद्धि इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म यानी जीव ए रथ भगवान ने दिया है क्यों? मेरे पास आ जाओ हम नहीं समझे और माया के पास जा रहे हैं वो चप्पल लगा रही है इधर क्यों आ रहे हो उधर जाओ हमारे पति के पास माया पति भगवान हम नहीं मानते फिर वहीं जाते हैं फिर चपत लगाती है ये माँ बाप बेटा स्त्री पति ये सब चपट लगा रहे हैं आपको पड़ोसी ये इंद्रिया ये मन सबसे बड़ा दुश्मन अब फिर भी आप उन्हें सिर देते हैं मारे जाओ आएंगे तुम्हारे पास अब टर्न नहीं होता वेद कहता है समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीशया शोचित मुह्यमानदा पश्चात महिमानी शोका श्वेता शतरोपनिषत चार सात मुंडकोपनिषत में भी ये मंत्र है तीन एक दो ये मंत्र कह रहा है कि सबके हृदय में दो पर्सनैलिटी रहती है एक जीव एक भगवान दो पर्सनैलिटी ये दोनों बाप बेटे हैं अमृतस्वे पुत्रा सदा साथ रहते हैं जहां जहां जीव जाएगा ते बिल्ली गधे की जोनियों में वहां वहां भगवान साथ रहेगा मरने के बाद भी नरक में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में तो है ही है गोलोक में तो है ही है सर्वत्र साथ रहता है ऐसा पिता सखा स्वामी सब कुछ है हमारा और तु हमारे हृदय में बैठकर हमारी ओर देखता रहता है हम बड़े सुंदर हैं, इसलिए अरे नहीं नहीं हम तो गोबर गणेश हैं, पापाओ पापों के ढेर हैं, फिर क्यों देखता रहता है कोई संसार में ऐसा बाप है जो लगातार बेटे को 24 घंटे भी देखे इसलिए देखता है कि जुष्टम जदा पश्चात पता नहीं किस समय ये अबाउट टर्न हो जाए और मेरी ओर घूम जाए मामेकम शरणम ब्रज हो जाए कंप्लीट सरेंडर कर दे तो फिर उसी क्षण हमको बहुत सारे काम करने होंगे कर्म त्रिदोष पंच क्लेष पंच कोष त्रिशरीर द्वंद, माया सबको समाप्त करना होगा और अपना दिव्य ज्ञान दिव्य आनंद सब प्रदान करना होगा तो हर समय देखते रहे इसकी ओर पता नहीं कब सरेंडर कर दे ऐसा दयालु पिता और हमको पता नहीं है हम मस्त माया की ओर भाग रहे हैं ये पिता है ये माँ है ये बेटा है ये बाप है अरे कितनी माँ कितने बाप बन गए गिनती है कितने कुत्ते कितने बिल्ली कितने गधे तुम्हारे बाप बन चुके हैं अनंत जन्म बीत चुके अनंत अनलिमिटेड है वो? वो हम भगवान की शक्ति है एक बात नंबर दो ये प्रश्न आया कि हम अणु हैं, कि देह परिमाण है कि विभू है यानी हम सूक्ष्म है कि देह के बराबर है कि सर्व व्यापक है ये तीन तरह की बातें हमारे संसार में प्रचलित हैं तो वेदों के द्वारा समझो वेद कहता है अनु प्रमाणात् कठोपनिषद दो एक आठ एषोणुरात्मापनिषद तीन एक नौ वो अणु है वेद कह रहा है हैग्रशतभागस् शतभाग कल चागो भागो स विज्ञ सचान्याय कल्पते श्वेता शतरोपनिषद पांच नौ वो अणु है देह परिमाण भी नहीं है व्यापक भी नहीं है सर्व व्यापक भगवान है जीव नहीं है ये तो शरीर में केवल व्यापक है तो शरीर के बराबर है ऐसा मान लिया जाए वेदांत ने खंडन किया डिटेल में वेदांत ने इस विषय में बड़ा विस्तृत निरूपण किया है वेदव्यास ने वेद के अथॉरिटी है वेद व्यास उन्होंने ये समझा था कि संसार में इस विषय में बहुत कंफ्यूजन होगा तो हम डिटेल में बता दें तो उन्होंने अंशो नाना व्यपदे साथ वेदांत सूत्र लिखा कि जीव भगवान का अंश है तो डिटेल किया मंत्र आप वर्णाचासमरियते ये सूत्र है अलग अलग प्रकाशादिवत नीच दो बयालीस दो तीन तैतालीस दो तीन चौवालिस दो तीन, तीन पैतालीस वेदांत सूत्र के द्वारा सिद्ध किया कि ये जीव भगवान का अंश है और ये देह परिमाण नहीं है क्योंकि अगर देह परिमाण होता जीव देह के बराबर तो चींटी की देह में जो जीव रहता है वो हाथी वाला जीव चींटी में कैसे समाता और चींटी वाला जीव जब हाथी का देह पाता अगले जन्म में तो कैसे समाता और फिर अगर घटने बढ़ने वाली कोई चीज है तो वह नश्वर होगी नित्य नहीं होगी इसलिए दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस एवं आत्मा नच आकाशण्यम नर्यादपि अविरोधो विकारादिव्या अंत्यावस्थित नित्यवाद अभिशेषा ये तीन वेदांत सूत्रों के स्वारा द्वारा द्वारा सिद्ध कर दिया जीव देह परिमाण नहीं है और ये जीव अणु ही है इस विषय में दस सूत्र बना दिए उत्क्रांत गत्यागति नाम जीव ऊपर को जाता है मरने के बाद ध्यान दो यदा अस्म शरीरा दुक्रामती सर वाम कौशिक की उपनिषद तीन चार कोई के असमान लोकात चंद्रमे गति कौशित की उपनिषद एक दो ये चंद्रलोक को गति हो रही है और तस्माल लोका पुनरे तस्मय लोकाय कर्मणे नरक स्वर्ग भोगने के बाद फिर वो जीव आता है जन्म लेने के लिए इस स्मृतलोक में बृहदारण्य को पनिषद चार चार ये वेद मंत्र है ये कह रहे हैं कि जीव की गति है और आगति है आवागमन है सर्व व्यापक होता तो आवागमन कैसे होता फिर तो यही लीन हो जाता जैसे कहते हैं भाई घड़ा है फोड़ दिया आकाश में आकाश मिल गया ऐसा नहीं है तो फिर उत्क्रांत गत्यागति के ना, नाम के आगे यह है दो तीन Nice. स्वात्म न अणु अतछ्रुते चेन्न इतराधिकारा स्वशब्दोन्माच अच्चन वैशे सदी चेन्न अभ्युपगम हृदय गुणाद्वा लोकवत्त व्यतिरेको गंधवत तथा चर्शयत पृथ्वोपेश दस ब्रह्म सूत्रों में सिद्ध किया वेद व्यास ने कि जीव अणु ही है और हृदय में रहता है ध्यान दो जीव अणु अणुमान सूक्ष्म सूक्ष्म कितना सूक्ष्म इतना सूक्ष्म के कोई यंत्र न देख सके बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ी बड़ी तरकीबें लगाए कि जब कोई मरता है तो किधर से जाता है जीव वो कैसा होता है <laughs> इतना सूक्ष्म और हृदय में रहता है वो हृदय में रह करके सारे शरीर में अपना चैतन्य चैतन्यो दर्द होता है ना वो चैतन्य है चेतना फैलाए रहता है इतना सूक्ष्म होकर सारे शरीर में हाथी के शरीर में वही सूक्ष्म चीटी में भी वही सूक्ष्म मच्छर में भी वही सूक्ष्म शरीर में चैतन्य इसके लिए भी वेद मंत्र है हृदय ही ये आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छा सदा एस आत्मा हृदय छांदोग्योपनिषद आठ तीन तीन हृदय में रहता है नखाग्रे भे वेद मंत्र आया छादोग्योपनिषद आठ आठ एक सिर से लेकर पैर तक नाखून तक ये आत्मा अपनी चेतना फैलाए रहता है ऐसा है ये मैं मा मा मा जीव लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जीव ब्रह्म ही है जिसको ब्रह्म होता है वो कहता है ब्रह्म है हा? तो वेद व्यास में ये समझ रखा था कि ऐसे सरफिरे होंगे कलयुग में बहुत से तो उन्होंने बड़े विस्तार से निरूपण किया कि जीव ब्रह्म में भेदा भेद है देखिए ध्यान दीजिए एक एक शब्द सुनिए हमारे यहां कई जगत गुरु हुए हैं हमसे पहले ये जगत गुरु नाम की कोई चिड़िया नहीं है ऐसे ही उस देश के बड़े बड़े विद्वान लोग एक अथॉरिटी डिक्लेयर कर देते हैं कि सब लोग उसके पास जाके तत्व प्राप्त करें धोखा न हो किसी को अन्यथा तो हजारों ऐसे बाबा घूम रहे हैं अंगूठा छाप और वो हजारों चेला बना करके जगत गुरु बने हुए है हाँ। तो अभी ढाई हजार वर्ष से चार पांच जगत गुरु हुए हैं तो वे जगत गुरुओं में कुछ जगत गुरु कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है और कुछ कहते हैं नहीं नहीं नहीं ब्रह्म अलग है जीव अलग है दोनों में बड़ा अंतर है अब कुछ जगत गुरु कहते हैं अंतर भी है एक भी है भेदा भेद जैसे गौरांग महाप्रभु के गुरी, गुरु गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेन्द्रपुरी के गुरु माधवाचार्य ये कहते हैं कि अलग है बिल्कुल अलग है जीव ब्रह्म दोनों आप लोगों को बतावे आश्चर्य माधवाचार्य, लक्ष्मी नारायण के उपासक और गोपियों को अप्सरा बताया और ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया जिसको मोह हो गया कृष्णावतार में और उन्हीं के शिष्य पुरी और राधा कृष्ण के भक्त आ शिष्य ईश्वरपुरी वो भी राधा कृष्ण के और महाप्रभु तो राधा कृष्ण के ही स्वरूप है उनकी क्या कहो तो ये तमाम जगत गुरुओं ने भाष्य लिखे इसी ब्रह्म सूत्र का वेदांत का अब अलग अलग अर्थ किया अब वो लोग तो नहीं है नहीं तो मैं मीटिंग बुलाता और कहता एक बात बताइए आप लोग कि भाष्य क्यों लिखे आप लोग? क्यों लिखे? अरे वो इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको कौन समझेगा मैंने देखो यहां इस समय 40-50 सूत्र आप लोगों के आगे बताए कितने छोटे छोटे सूत्र स्मृतेश्च हो गया सूत्र स्मरती हो गया सूत्र अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया सूत्र जन्माद हो गया सूत्र इ क्षतेर हो गया सूत्र अब इसका मतलब 40-40 पेज में लिखा है इसका मतलब जगत गुरुओं ने गौरांग महाप्रभु से भी कहा लोगों ने कि सबने भाष्य लिखा है आप भी लिखिए वेदांत पर भाष्य तो महाप्रभु ने, ने कहा कि लोगों ने क्यों लिखा है भाई मैं नहीं बता सकता किसी की बुराई नहीं करता लेकिन जिसने बनाया है वेदांत उसने ही लिखा है अर्थोयम यम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदापि गरुड़ पुराण ये भागवत हमारे ब्रह्म सूत्र का अर्थ है मैं अर्थ लिखे दे रहा हूं आगे कोई अर्थ न लिखना अंडबंड मतलब न कर देना मेरे वेदांत का मैं बताए जा रहा हूं कि ये अठारह हजार अश्लोक ये मेरा भागवत ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का भी अर्थ है और सारे उपनिषदों का भी अर्थ है अब बताओ फिर भी हम लिख रहे और लड़ रहे हैं आपस में ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है अब देखिए कितने सूत्र लिखे हैं वेदांत के वेद व्यास ने कि जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है अभेद क्या है यानी एक कैसे है दोनों इसलिए कि ब्रह्म माने भगवान भी चेतन है और जीव भी चेतन है हा दोनों चेतन है दोनों के शरीर इंद्रियां मन बुद्धि है और तीसरी चीज दुमाया है वो जड़ तो दोनों चेतन है वो विभूचित है हम अणुचित हैं, इतना अंतर हो गया अंतर है हा वो सर्व व्यापक है हम एक देह व्यापक है बिचारे मच्छर का जीव मच्छर में व्याप्त है बस और भगवान अनंत को ब्रह्मांड में व्याप्त है इतना बड़ा अंतर है वो सर्वशक्तिमान हम अल्पशक्तिमान, शक्तिमान दस क्विंटल का पत्थर नहीं उठा सकते वो अनंत कोट ब्रह्मांड संकल्प से उठाए हुए है वो सर्वज्ञ है एक समय में अनंत कोट ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखता है याद रखता है फल देता है इतना बड़ा सर्वज्ञ और हम आधा घंटे पहले गुरु जी ने कहा ऐसा कर देना आधा घंटे बाद पूछा ऐसा किया भूल गए ये हाल है भूल गए ये मेमोरी है मनुष्य की कुत्ते बिल्ली गधे की कौन कहे हने हाँ? सामान रखते हैं अपने ही भूल जाते हैं। चश्मा भूल जाते हैं घड़ी भूल जाते हैं हाँ? तो वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ है वो मायाधीश है हम मायाधीन है कितने अंतर हैं अब देखिए अंतर बता रहे हैं कि सूत्र बना रहे हैं वेद व्यास जी भेदव्यपदेशात एक तीन चार भेदव्य प्रदेशा चा, एक एक अठारह चा एक बाईस स्थितभ एक तीन छेदे नइन मधीय एक दो इक्कीस फिर एक दो आठ संभोग प्राप्त रित चेन्ना वैशेष्यात् तीन दो सत्ताईस उभयदात वही कुंडलव तीन चार आठ अधिको पद ये सब ब्रह्म वेदांत सूत्र है ये सब कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म में बहुत भेद है अच्छा तो ठीक है जीव ब्रह्म में भेद है यह मान भी ले तो जो जीव भगवान को पा लेते हैं वे तो बराबर हो जाते हैं तस्में तजने भेदा भावाद नारद जी ने भी माना भगवान और महापुरुष बराबर हो जाते हैं इसीलिए वेद कहता है जस्त देवे परा भक्तिर यथा दे तथा गुरु जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति महापुरुष गुरु के प्रति हो 100 परसेंट पर तो वो तो बराबर हो गया ब्रह्मिद ब्रह्मी वो भगवती जान तुम ही तुम ही नहीं बराबर बिल्कुल नहीं है करीब करीब है <laughs> क्या मतलब भगवान ने एक चीज अपनी अलग रखी है वो क्या जगत व्यापार बर्जम संसार बनाना संसार में व्याप्त हो करके रक्षा करना और संसार का प्रलय करके अपने में लीन कर लेना ये तीन काम भगवान स्वयं करते हैं किसी महापुरुष को नहीं दिया है काम बाकी और सब में बराबर हो गया हूं यानी भोग मात्र साम्य लिंगाच चार चार सत्रह चार चार इक्कीस वेदांत सूत्र यानी अपना आनंद अपना ज्ञान ये सब कुछ तो दे दिया गोलोक में सदा के लिए लेकिन सृष्टि करने आदि का काम अपने हाथ में रखते हैं ये अंतर है क्या भगवत प्राप्ति के बाद भी और भगवान और जीव दोनों अलग अलग रहेंगे जीव भगवान नहीं बन जाएगा भगवान के बराबर हो गया ज्ञान में शक्ति में आनंद में लेकिन भगवान नहीं बन गया हजार लाख करोड़ भगवान थोड़े बनेंगे भगवान तो एक ही रहेगा भगवान बनना यह पृथक बात और भगवान अपनी बराबर बना दे हमको ये उनकी कृपा फिर भी एक चीज अपने पास रखा है भगवान ने जगत व्यापार बर्जम वो किसी जीव को नहीं दिया है तो इस प्रकार भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव पृथक रहता है उभय अंत्यावस्थित नित्यपाषदांत सूत्र कह रहा है सदा पश्चंत सूरय तद विष्णु परम पदम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता वेद कह रहा है बार बार बार बार पस्टिता सह भगवान के साथ सदा विहार करता है अजीत जो कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे तो भगवान बन जाते हैं अब बोलो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक एकत्व मुक्ति को चाहते हैं और एक तो प्राप्त कर लेते हैं वो तो भगवान बन गए कंप्लीट भगवान में मिल गए लेकिन वो है भगवान में उनकी पर्सनालिटी नहीं खोई कैसे क्यों प्रमाण प्रमाण ये कि जो शंकराचार्य आदि कहते हैं वो एक हो गया वही ये भी कहते हैं मुक्ता पी ली लया विग्रह कृतवाजनते मुक्त भी फिर शरीर धारण करके आपकी भक्ति करता है तो जब वो भगवान बन गया तो फिर कैसे निकलता भगवान में लीन हो गया लेकिन वह है अपनी पर्सनालिटी उसकी है इसलिए वो निकल करके फिर भक्ति करता है कोई कोई जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस तो इस प्रकार जीव भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है और तटस्थ शक्ति है और भगवान से इसका भेद भी है और अभेद भी है और ये भगवत प्राप्ति के बाद में भी सदा भेद रहेगा और अभेद भी रहेगा दोनों साथ साथ चलेगा इसलिए कोई झगड़े की बात नहीं है हमको अपने स्वरूप को समझना है ये भगवान का असली हमारे स्वरूप में एकत्व की बात नहीं है नंबर दो जो काम की बात है वो क्या है ये तो मैंने आपको बताया स्वरूप लक्षण आप तटस्थ लक्षण सुनिए जीव का ये भगवान का दास है दास भू तो हरे रे वे वान्य कदाचन पद्म पुराण ये भगवान का दास है जीव शक्ति दास हुआ करता है अंश दास हुआ करता है जैसे पेड़ का अंश है दाल शाखा पत्ते फूल तो वो सब पेड़ की सेवा करते हैं आप जो पेड़ के नीचे पानी देते हैं जो खाद देते हैं ये पत्ते खींच के पेड़ को देते हैं ऐसे ही हर अंश अपने अंशी का दास होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दास है चेतनिधा प्रोक्तो जीव आत्मे की प्रभो जीवा ब्रह्मा दया प्रोक्ता आत्मा कस्तु जन चेतन तत्व दो प्रकार का है एक जीव एक ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ये दो होते हैं तो ब्रह्मादिक सात जीव हैं और एक जनार्दन श्री कृष्ण ही ब्रह्म है भगवान है स्वयं भगवान है अंशी है शक्तिमान है हम उनकी शक्ति है अंश है इसलिए दास हैं। दास का काम सेवा करना वो कैसे करना क्या करना इत्यादि बातें फिर बताई जाएंगी बोलिए लाड़ी लाल की